टॉक, ध्यान दर्शन नंबर सेवन थोड़े से सवाल एक मित्र ने पूछा है कि यहां ध्यान करने के बाद क्या घर पर भी ध्यान जारी रखना है तो रखना ही होगा यहाँ हम सिर्फ सीख रहे यहाँ सिर्फ आपको समझ पद्धति इतना ही फिर उस प्रयोग को घर जारी रखें तो उसमें गहराई बढ़ती जाएगी एक दूसरे मित्र ने पूछा है कि यदि घर पर इसे हम जारी रखेंगे तो आसपास के लोग पागल समझने लगेंगे चिल्लाए या नाचे यहां से आसपास के लोग अभी भी पागल ही समझते हैं एक दूसरे को कहते न होंगे ये दूसरी बात एक पूरी जमीन करीब करीब मै ढाऊ से पागल खाना है अपने को छोड़कर बाकी सभी लोगों को लोग पागल समझते ही लेकिन अगर आपने हिम्मत दिखाई और इस प्रयोग को किया तो आपके पागल होने की संभावना रोज रोज कम होती चली जाएगी जो पागलपन को भीतर इकट्ठा करता है वो कभी पागल हो सकता है जो पागलपन को उलिश देता है वो कभी पागल नहीं हो सकता फिर एक दो दिन चार दिन उत्सुकता लेंगे चार दिन बाद उत्सुकता कोई लेने को तैयार नहीं कोई आदमी दूसरे में इतना उत्सुक नहीं है कि बहुत ज्यादा देर उत्सुकता ले और आपके 24 घंटे के व्यवहार में जो परिवर्तन पड़ेगा वो भी दिखाई पड़ेगा आपका रोना चिल्लाना ही दिखाई नहीं पड़ेगा आप जब क्रोध में होते हैं तब कभी आपने सोचा कि लोग पागल नहीं समझेंगे तब आप नहीं सोचते कभी कि लोग पागल समझेंगे कि नहीं समझेंगे क्योंकि आप पागल होते ही हैं लेकिन अगर ये ध्यान का प्रयोग चला तो आपके 24 घंटे के जीवन में रूपांतरण हो जाएगा आपका व्यवहार बदलेगा ज्यादा शांत होंगे ज्यादा मौन होंगे ज्यादा प्रेमपूर्ण ज्यादा करुणापूर्ण होंगे तो वो भी लोगों को दिखाई पड़ेगा इसलिए घबराए ना चार दिन उन्हें पागल समझने दें चार दिन के बाद वो आठ दिन के बाद पन्द्रह दिन के बाद आपसे पूछने वाले हैं वही लोग कि ये आपको जो फर्क हो रहा है क्या हमें भी हो सकता है घबरा गए पब्लिक ओप्रीमियम से लोग क्या कहते हैं तब तो बहुत गहरे नहीं जाया जा सकता हिम्मत करें और लोग पागल समझते हैं या बुद्धिमान समझते हैं इससे कितना अंतर पड़ता है असली सवाल यह है कि आप पागल हैं या नहीं असली सवाल यह नहीं है कि लोग क्या समझते हैं अपनी तरफ ध्यान दें कि आपकी क्या हालत है वह हालत पागल की है या नहीं उस हालत को छिपाने से कुछ न होगा उस हालत को मिटाने की जरूरत है फिर ये जो रोना चिल्लाना हंसना नाचना है ये धीरे धीरे शांत होता जाएगा जैसे जैसे पागलपन बाहर फिक जाएगा वैसे वैसे शांत हो जाएगा तीन सप्ताह से लेकर तीन महीना कम से कम तीन सप्ताह ज्यादा से ज्यादा तीन महीना चल सकता है जितनी तीव्रता से निकाली होगा उतनी जल्दी चुक जाएगा प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ा अलग अलग समय लगेगा क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का संगहित पागलपन की मात्रा अलग अलग है लेकिन जितने जोर से उलिझ देंगे उतने जल्दी फिट जाएगा बाहर और आप शांत हो जाएंगे जैसे जैसे शांत होने लगेंगे आप चाहेंगे भी तो चिल्ला ना सकेंगे नाचना सकेंगे रोना सकेंगे हंसना सकेंगे मात्र चाहने से कुछ हो नहीं सकता भीतर चीज चाहिए निकलने को और जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी वैसे वैसे पहला स्टेप रह जाएगा और चौथा स्टेप रह जाएगा दूसरा पहले गिर जाएगा फिर धीरे धीरे पूछने का भी मन नहीं होगा पूछना भी बाधा मालूम पड़ेगी कि मैं कौन तीसरा स्टेप भी गिर जाएगा बाद में पहला स्टेप भी मिनट दो मिनट का रह जाएगा श्वास लेने नहीं आप सीधे चौथे स्टेप में चले जाएंगे अंततः जितनी गहराई पूरी हो जाएगी उतना दो मिनट के लिए पहला स्टेप रह जाएगा और सीधा चौथा स्टेप आ जाएगा पूरे 40-50 मिनट आप चौथी अवस्था में ही रह पाएंगे लेकिन आप अपनी तरफ से अगर चौथी अवस्था लाने की कोशिश किए तो वो कभी नहीं आएगा इन दो और तीसरे स्टेप से गुजरना ही पड़ेगा इनके गिर जाने पर वो अपने से आ जाता है एक मित्र ने पूछा है कि चौथे चरण में 10 मिनट बहुत कम मालूम होते हैं जिसको भी ध्यान लगेगा उसे बहुत कम मालूम होंगे जिसको नहीं लगेगा उसे बहुत ज्यादा मालूम होंगे यहां दोनों तरह के लोग हैं जिसको नहीं लगेगा उसे ऐसा लगेगा कि पता नहीं 10 मिनट कितने लंबे हो गए जिसे लगेगा उसे लगेगा तो अब शुरू हुआ और अभी समाप्त हो क्योंकि हमारे आनंद के साथ ही समय सिकुड़ता है समय कोई वास्तविक चीज नहीं है समय हमारे अनुभव पर निर्भर चीज है कंडीशनल है जितना सुख होता है समय उतना छोटा हो जाता है जितना दुख होता है समय उतना लंबा हो जाता है घड़ी के कांटे तो वैसे ही घूमते रहते हैं लेकिन हृदय के कांटे भी हैं और वह सुख और दुख के तो साथ उनकी गति में अंतर पड़ता है जब आप सुखी होते हैं क्षण हवा में उड़ जाता है जब आप दुखी होते हैं तो क्षण पत्थर की तरह बैठ जाता है हटता नहीं तो जिनको ध्यान हो रहा है उन तो 10 मिनट भी, भी कम है थोड़े दिनों में 10 घंटे भी कम होंगे और इसलिए फिर तो ध्यान में अलग से बैठने की जरूरत नहीं रह जाती फिर तो चौबीस घंटे ही ध्यान ही चलने लगता है उठते बैठते काम करते वही रस वही आनंद फैलने लगता फिर तो दस जिंदगी भी छोटी मालूम पड़ती ये मेरे ख्याल में है कि 10 मिनट बहुत कम है लेकिन यहां तो हम प्रयोग को समझ रहे हैं घर आप 10 मिनट से ज्यादा कर सकते पंद्रह मिनट 20 मिनट आधा घंटा जितनी आपकी सुविधा हो उतना आप चौथा चरण बढ़ा सकते हैं पहले तीन चरण 10 मिनट से ज्यादा नहीं बढ़ाना है पहले तीन चरण 30 मिनट ज्यादा से ज्यादा उससे ज्यादा नहीं बढ़ाना चौथा चरण आप जितना चाहें बढ़ा सकते हैं क्योंकि वो प्रतीक्षा का चरण है करने का चरण नहीं है तीन चरण करने के हैं। वो आपकी मनुष्य की जो सामान्य सामर्थ्य है उसके हिसाब से तय किए गए हैं। वो 10 मिनट से ज्यादा नहीं करना है कोई भी चरण लेकिन चौथा चरण आप कितना भी लंबा कर सकते हैं और जैसे ध्यान गहरा होगा आधा घंटा घंटा भर चौथे चरण में बीत सकेगा सहज ही बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा कब गुजर गया वो आप घर पर प्रयोग कर सकेंगे यहां तो 10 मिनट में ही समाप्त करना पड़ेगा क्योंकि बहुत लोग हैं उन सब लोगों का ध्यान रखना जरूरी है फिर हम यहां समझने मात्र को हैं असली प्रयोग तो आप यहां से हटके करने वाले हैं एक और मित्र ने पूछा है कि ध्यान और समाधि में क्या अंतर है अंतर कुछ भी नहीं है यात्रा और मंजिल का अंतर ध्यान मार्ग है समाधि अंत है ध्यान जहां पहुंचा देता है वो समाधि या ऐसा कहें कि ध्यान की पूर्णता समाधि या ऐसा कहें कि जहां ध्यान की कोई जरूरत न रह जाएगी वो समाधि ये सब एक ही बात है रास्ते की कोई जरूरत नहीं रह जाती जब मंजिल आ जाती सीढ़ियां बेकार हो जाती हैं जब आप चढ़ जाते ध्यान सीढ़ी है समाधि चढ़ जाना है ध्यान गिर जाएगा जिस दिन आपको लगे कि अब ध्यान में और गैर ध्यान में कोई फर्क नहीं रहा जिस आनंद में ध्यान में होते हैं उसी आनंद में गैर ध्यान में होते हैं उस दिन समझना कि समाधि शुरू हो गई करें ध्यान तो ना करें ध्यान तो की अवस्था एक ही बनी रहती वही आनंद वही प्रकाश वही परमात्मा मौजूद रहता है तब समझना की समाधि आ गई तब ध्यान बेकार हो जाता है वो अपने आप गिर जाता है ध्यान का अंत समाधि है ध्यान का गिर जाना समाधि या कहें ध्यान की पूर्णता समाधि है ध्यान का पूरा हो जाना समाधि है लेकिन पूरी होकर भी चीजें गिर जाती है फल पका और गिरा ध्यान पका और गिर जाएगा फिर आप 24 घंटे ध्यान में होंगे फिर ऐसा नहीं होगा कि ध्यान करना पड़े ध्यान आपका स्वभाव बन जाता है अब हम ध्यान के संबंध में शायद दो चार मित्र नए होंगे उनको दो बातें कह दूं, फिर हम प्रयोग के लिए बैठें। एक तो उन मित्रों के लिए कुछ कहना है रात को कुछ 10 पांच मित्र कितना ही कहने पर भी देखने की जगह न खड़े रहकर बीच में आ जाते अकार दूसरों को उनसे बाधा पड़ती इतनी शिष्टता इतनी समझ तो बरतनी ही चाहिए कोई व्यक्ति देखने वाला यहां प्रयोग करने वाले लोगों के साथ न रहे दूर बैठ जाए कहीं भी बैठ के देखता रहे कोई हर्ज नहीं है लेकिन यहां बीच में न आए और यहां बीच में कोई भी व्यक्ति ऐसा न हो जिसको लगे कि वो ध्यान नहीं कर रहा है हो सकता है शुरू में आप ध्यान करने के लिए ही बैठे हूँ थोड़ी देर बाद आपको लगे कि देखने का मन है तो चुपचाप बाहर हो जाए फिर आप यहाँ ना खड़े रहे फिर बाहर दूर हो जाएं। ध्यान के तीन चरण हैं, पहला दस मिनट तीव्र श्वास दूसरा दस मिनट शरीर का रेचन शरीर को जो भी हो रहा है होने देना है रोना हंसना चिल्लाना नाचना तीसरे में मैं कौन हूं यह पूछना है और चौथा चरण करने का नहीं प्रतीक्षा का है फिर छोड़ देना है परमात्मा के चरणों में जो हो इस चौथे चरण में बहुत से अनुभव हो रहे हैं होंगे जिसको नहीं हो रहे उसे जानना चाहिए तो वो तीन चरणों को कहीं ना कहीं भूल कर रहा है और भूल एक ही है अलग अलग भूलें नहीं भूल एक ही है और वो भूल यह है कि वो पूरे संकल्प से चरण को नहीं कर रहा है और कोई भूल नहीं एक ही भूल हो सकती है इस प्रयोग में और वो यह कि आप आधे आधे मन से कर रहे हो कुछ मन कर रहा हो कुछ ना कर रहा हो तो जैसा मैंने कहा कि करने वाले लोगों ने ना करने वाला ना खड़ा हो अन्यथा बाधा पड़ती है ऐसे ही आपके भीतर भी मन में करने वाले मन के पीछे अगर ना करने वाला हिस्सा खड़ा रहे तो और भी बड़ी बाधा पड़ती है क्योंकि आप ही दो हिस्सों में बट गए एक स्पेक्टेटर हो गया और एक करने वाला हो गया तब फिर बहुत बाधा पड़ती एक और सूचना कुछ मित्रों को ख्याल में नहीं आ सकी बात जिनको ख्याल में आ गई उन्हें बहुत परिणाम हो गए कुछ मित्रों को अपने आप दूसरा चरण नहीं होता तो आप अपने आप अगर न हो तो अपनी ओर से जो भी सूझे शुरू कर दे लेकिन खड़े मत रहे अगर आपने शुरू किया तो दो चार मिनट के बाद होना शुरू हो जाएगा अगर आप नाचने लगे तो नाचने की धारा टूट जाएगी और फिर नाचना आ जाएगा अपने आप जिन मित्रों ने यह प्रयोग करके देखा उनको फिर अपने आप आना शुरू हो गया है दूसरे चरण को भी आप ऐसा ही समझें कि अपने आप आ जाए तो ठीक ना आए तो अपनी ओर से शुरू कर दे वो अपने आप भी आ जाएगा हमारी आते मजबूत है, नाचे हम कभी नहीं वो कैसे एकदम से आ जाए मन खड़ा रह जाता है फिर शरीर के पास भाषा नहीं है कि आपसे कह दे कि नाचो शरीर के पास तो संकेत है पैरों में थोड़ा कंपन आएगा आप खड़े रहें तो पैर खड़े रह जाएंगे थोड़ी देर में कंपन खो जाएगा अब एक बहन ने कल मुझे आकर कहा कि उसके पैर में तो कंपन है लेकिन नाचना नहीं आता अब पैर में कंपन है तो शरीर और कैसे आपसे कहेगी नाचिए कोई भाषा नहीं है शरीर के पास वो कंपन ही इशारा दे रहा है कि आप पैरों को पूरी ताकत दे दे और नाचने दें और जो भी आप करते हैं उसे दो तरह से कर सकते हैं धीमे धीमे कर सकते किसी व्यक्ति का शरीर घूम रहा है तो वो धीमे धीमे घुमा सकता है आहिस्ता से तब परिणाम नहीं होगा पूरी शक्ति दे दें जो भी हो रहा है अपने को छोड़ें और बिल्कुल छोड़ दें परिणाम सुनिश्चित है यह प्रयोग वैज्ञानिक प्रयोग है यह आपके करने पर निर्भर है यह प्रयोग ऐसा कुछ नहीं है कि आपके बिना किए हो जाए करें जरूर ही होता है और अपने चारों तरफ देख रहे हैं कि इतने लोगों को हो रहा है फिर भी आप वंचित रह जाएं तो गलती तो इसलिए आखिरी बात अपने आस पास के लोगों से प्रतिस्पर्धा ले जब दिखाई पड़ रहा है कितने लोगों को हो रहा है तो आप भी खून पड़े और पूरी शक्ति लगा दें आज चौथा दिन है कल तो अंतिम दिन होगा इसलिए आज जो लोग अभी तीन दिन में पीछे रह गए हूँ उन्हें पूरी ताकत लगा देनी ताकि कल तक उनको भी परिणाम स्पष्ट हो सके जिन मित्रों को कुछ व्यक्तिगत पूछना हो या जिन मित्रों को संन्यास के संबंध में संन्यास लेने का ख्याल पैदा हुआ है उनको कुछ पूछना हो तो वो ढाई से साढ़े तीन आज और कल मुझे मिल ले सकते हैं अब हम खड़े हो प्रयोग की तैयारी करें थोड़े दूर दूर हो जाएं फैल जाएं बढ़ेगी चौथा दिन है स्त्री लोग काफी जोर से नाचेंगे कूदेंगे आप ख्याल कर लें फिर जरा बार बार धक्का लगता है तो कठिनाई हो जाती थोड़े फासले पर हो जाएं और कोई भी अपनी जगह को छोड़कर ना भागे यहाँ वहां न दौड़े अपनी जगह पर ही कूदता रहे ठीक है मैं मान लू कि बीच में कोई भी ऐसा व्यक्ति खड़ा नहीं है जिसे देखना है देखना हो अभी भी बाहर हो जाए आख बंद कर लें दोनों हाथ जोड़ के परमात्मा के सामने संकल्प कर लें और ये कोई साधारण संकल्प नहीं है जिसमें हम प्रभु को साक्षी रख के संकल्प करते हैं उसका अर्थ ही यही है कि वो हमें करना है इसलिए कर रहे हैं हाथ जोड़े सिर झुका लें प्रभु को साक्षी रख के मन में बाव कर लें मैं प्रभु को साक्षी रख के संकल्प करता हूं की ध्यान में अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा पूरी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 तेज तेज श्वास ही श्वास रह जाए और सब मिट जाए तेज तेज अपने और ख्याल करने, शुरू से ही तेजी में आ जाए ताकि परिणाम निश्चित हो शरीर डोले कपे चिंता ना करें आप तेज श्वास लें शरीर को डोलने दें कपने दें श्वास के साथ शरीर नाचने लगे नाचने दें तेज पूरे संकल्प का स्मरण करें और 10 मिनट तक बिल्कुल पागल हो जाएं श्वास लेने में अपनी जगह पर अपनी जगह से न हटें अपनी जगह पर नाचना कूदना अपनी जगह पर वहां से ना हटे तेज श्वास तेज तेज और तेज और तेज आनंद से भर जाए और तेज श्वास ले फेफड़े का धोखने की तरह उपयोग करें लोहार की धोकनी की तरह श्वास बाहर भीतर बाहर भीतर बाहर भीतर कुंडली पर चोट करनी है हेमर करें श्वास से चोट करें तेज तेज तेज बहुत ठीक देखें कोई खड़ा न रह जाए पीछे न रह जाए अपने आसपास के लोगों का ख्याल करें और तेजी से ठीक सात मिनट बचे हुए तेज करें तेज करें तेज करें आज कुछ भी होना किसी को भी खाली नहीं जाना है तेज करें तेज करें तेज करें तेज शरीर डोले डोलने दे कपे कपने दे ना कपड़ों की चिंता करें ना कुछ और चिंता करें कोई फिक्र ना करें तेज संकोल सब छोड़े और सबकी पूरी लगा दे तेज तेज छह मिनट बचे हुए पूरी शक्ति लगाएं, श्वास ही श्वास रह जाए श्वास का तूफान उठा दे का तूफान उठा दे श्वास ही श्वास रह जाए श्वास ही श्वास रह जाए शरीर कपेगा शक्ति जगेगी सारा शरीर विद्युत से भर जाएगा सारा शरीर विद्युत से भर जाएगा सारा शरीर बिजली से भर जाएगा नाचे कूंदे श्वास लेते चले जाए श्वास ही श्वास रह जाए श्वास ही श्वास रह जाए जोर से जोर से जोर से, जोर से पांच मिनट बचे हैं अपने और ध्यान कर लें आप पीछे तो नहीं हो किसी से तेज तेज तेज तेज तेज आंख बंद रखें और श्वास की चोट करते जाएं शक्ति जाग गई है वो उसे काम करने दें और तेज चोट करें फिर शक्ति का उपयोग हम कर सकेंगे शक्ति को जगा ले जगाएं जगाएं, जगाएं, जगाएं, आनंद से भर के श्वास की चोट करते चले जाएं। शरीर नाचता डोलता, कूदता चार मिनट पूरी शक्ति लगा दें फिर दूसरे चरण में जगाने का मौका नहीं रहेगा जितनी शक्ति जग जाएगी दूसरे में उतना ही उपयोग होगा जगाएं सारे शरीर को बिजली से भर जाने दें कपेगा रोआ रोआ कपेगा अंध अंत कपेगा ते श्वास ते श्वास ते श्वास सब भूल जाए श्वास बचे ये पूरा वातावरण श्वास लेकर मालूम पड़ने लगे जब मैं कहूं एक दो तीन तब आप अपनी सारी शक्ति लगा देंगे जितनी आपके पास हो तेज तेज बहुत ठीक बिल्कुल कौन पाए आनंद से कौन जाए दो कौन जाए बिल्कुल बचाओ तीन पूरी शक्ति लगा दें जितनी आपके पास है एक मिनट की बात है बिल्कुल तूफान उठा दे फिर हम दूसरे चरण में चलते जोर जोर पूरा जोर आजमा ले श्वास पर पूरी शक्ति लगा दे बहुत ठीक बड़े बड़े कोई पीछे न रह जाए सारे लोग तेजी में आ जाएं, बड़े बड़े बड़े तेज श्वास ही श्वास रह जाए ठीक अब दूसरे चरण में प्रवेश करें अब शरीर को छोड़ दें जो से करना हो हंसने हो नाचने हो कूदने हो चिल्लाने हो दस मिनट के लिए सारी शक्ति लगा दें चिल्लाएं नाचें कूदें रोएं हंसे जोर से जोर से जोर से अपनी जगह पर अपनी जगह से आटे जोर से शक्ति जान गई और उससे काम करने दे, दे? से नाचे कुंदे रोए चिल्लाए जोर से जोर से जोर से शरीर की सारी बीमारियां बाहर फेंक दे मुंह में सब रोग उलिस डाले जोर से शरीर में जो भी हो रहा है उसे उलीझ डाले फेटें बांस फेटे नाचे कूदे चिल्लाए हंसे अपनी जगह पर जोर से जोर से सारी शक्ति लगा दें जो भी हो रहा है इतने लोग हैं तूफान आ जाना चाहिए बिल्कुल तूफान उठा दे जोर से आनंद से करें जोर से करें पांच मिनट बचे हैं, पूरी शक्ति लगाएं, फिर हम तीसरे चरण में चले नाचें, नाचें, नाचें, नाचें, नाचे, नाचे, चिल्लाएं, कूदे आंसे शक्ति जाग गई उसे काम करने गए रोके ना چلے پھینکیں پھینکیں شریر میں جو بھی ہو رہا ہے اسور سے پھینک دے ایک پوری شکتی لگا دے पूरी शक्ति लगाएं एक मिनट के लिए बिल्कुल पागल हो जाए जोर से जोर से जोर से अब तीसरे चरण में प्रवेश करें भीतर पूछो मैं कौन हूं नाचते रहें ढोलते रहे भीतर पूछो मैं कौन हूं बाहर पूछो बाहर पूछो मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। दस मिनट के लिए तूफान उठा देना भीतर मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं पूछे नाचते रहे डोलते रहे पूछे मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं रो रो पूछने लगे श्वास श्वास पूछने लगे मैं कौन हूं मैं कौन मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं तेजी में तेजी में डोलते रहें नाचते रहें पूछे मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं शक्ति जाग गई उसका उपयोग करें पूछें मैं कौन हूं पूछे पूछे पूछे पीछे न छूटे मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं सात मिनट बचे हैं फिर हम विश्राम करेंगे थका डालें पूछे मैं कौन हूं मैं कौन हूं जो जितना थक जाएगा उतना गहरा जा सकेगा थकाएं नाचे कूदे पूछे नाचे नाचे कूदे पूछे मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं पांच मिनट बचे हैं पूरी शक्ति लगा दे आनंद से डोलते रहे पूछते रहे मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ थका डाले चार मिनट बचे हैं बिल्कुल पागल की तरह पूछे मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ चिल्लाएं नाचे पूछे मैं कौन हूँ जी से तेजी से तेजी से जोर से तेजी से तीन मिनट बचे हैं तेजी में आ जाए संकल्प का स्मरण करें मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं दो मिनट बचे हैं जब मैं कहूं सारी दुनिया को भूल जाएं, एक पूरे पागल हो जाएं, नाचें नाचें पूछें मैं कौन हूं दो बढ़ें बढ़ें आगे ना पीछे ना रह जाएं, बढ़ें तीन पूरी ताकत लगा दें एक मिनट के लिए सारी ताकत इकट्ठी करके लगा दे मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं पागल हो जाएं पागल हो जाएं बिल्कुल भूले अपने को मैं कौन हूं मैं कौन हूं सेकेंड की बात है पूरी ताकत लगा दें तूफान उठा दें मैं कौन हूं नाचे कूदे पूछे बस आप सब छोड़ दें चौथे चरण में प्रवेश कर जाएं सब छोड़ दें नाचे नहीं पूछे नहीं सब छोड़ दें जैसे बूंद सागर में खो जाए खड़े हैं बैठे हैं गिर गए हैं सब छोड़ दें जैसे बूंद सागर में खो जाए मिट जाए परमात्मा में अपने को छोड़ दें 10 मिनट खो जाएं, लीन हो जाएं, छोड़े छोड़े सब छोड़ दें सब छोड़ दें अब कुछ भी नहीं करना अब सिर्फ द्वार खोल कर प्रतीक्षा कर सब छोड़ गए मिट गए जैसे मर ही गए जैसे समाप्त हो गए बूंद जैसे सागर में खो जाए ऐसे खो गए प्रकाश चारों ओर शेष रह गया है अनंत प्रकाश जैसे हजार हजार सूरज भीतर जग जाए भीतर निकल आए प्रकाश ही प्रकाश अनंत सागर में खो गए प्रकाश के इस प्रकाश को रोए रोए में भर जाने दें, इस प्रकाश को श्वास श्वास में उतर जाने दें। इस प्रकाश को दड़कन दड़कन तक पहुंच जाने दें प्रकाश ही प्रकाश से रह गया अनंत प्रकाश चारों ओर अनंत प्रकाश प्रकाश प्रकाश से रह गया प्रकाश ही प्रकाश से रह गया पी जाएं, पी जाएं, इस प्रकाश को बिल्कुल पी लें गहरे से गहरा उतर जाने दें, प्राणों का कोई कोना अंधेरा न रह जाए सब तरफ प्रकाश ही प्रकाश भर जाने दें, उतरने दें, गहरे से गहरे हृदय के आखिरी कोने तक उतर जाने दें, प्रकाश ही प्रकाश से रह गया आनंद की वर्षा हो रही आनंद टपक रहा रोए रोए पर बरस रहा है आनंद आनंद आनंद के झरने भीतर बह रहे उन्हें बह जाने दें, आनंद ही आनंद अनंत आनंद भर जाएं, डूब जाएं, आनंद से ही भर जाएं, डूब जाएं। आनंद की वर्षा हो रही रोए रोए तक धड़कन धड़कन तक आनंद को पहुंचाने दें चारों ओर परमात्मा के अतिरिक्त और कोई भी नहीं है स्मरण करें बाहर भीतर वही है वही है वही है, वही है। आकाश में पृथ्वी में हवाओं में चारों ओर बाहर भीतर परमात्मा ही है हम नहीं थे तब भी वही था हम नहीं होंगे तब भी वही होगा लहर उठती है और खो जाती है सागर सदा है स्मरण करें पहचाने ये जो चारों ओर आनंद और प्रकाश का सागर है परमात्मा है ये जो भीतर आनंद का अस्तित्व ये जो भीतर प्रकाश परमात्मा है परमात्मा के अतिरिक्त तो और कुछ भी नहीं परमात्मा के अतिरिक्त तो और सब असत्य है। परमात्मा ही सत्य स्मरण करें स्मरण करें पहचाने पहचाने यही है द्वार उसका यही है मार्ग उसका प्रकाश ही प्रकाश परमात्मा ही परमात्मा चारों ओर वही है भीतर भी बाहर भी डूब जाएं एक हो जाएं जन्मों जन्मों से जिसकी खोज है यही वो जगह जन्मों जन्मों से जिसकी तलाश है यही वो मंदिर जन्मों से जन्मों से जिसे पाना चाहा है यही वो परमात्मा है बाहर, भीतर प्रकाश आनंद अमृत यही यही कितने जन्मों से खोजा है कितने रास्तों पर खोजा कितने मार्गो पर ठूटा है यही है चारों ओर वही भीतर बाहर स्मरण करें प्रकाश ही प्रकाश अनंत प्रकाश प्रकाश ही प्रकाश अनंत प्रकाश आनंद ही आनंद अनंत अनंत चारों ओर बाहर भीतर परमात्मा ही परमात्मा है अब दोनों हाथ जोड़ लें, उसके अज्ञात चरणों में सिर झुका दें, चारों ओर उसके ही चरण हैं, ये जो चारों ओर जो कुछ भी है उसके ही चरण हैं, दोनों हाथ जोड़ लें उसके अज्ञात चरणों में सिर झुका दें, अपने को छोड़ दें उसके हाथों में पूरे प्राणों से कह दें जो तेरी मर्जी, जो तेरी मर्ची पूरे प्राणों से कह दें जो तेरी मर्शी धन्यवाद दे दें प्रभु की अनुकंपा अपार है प्रभु की अनुकंपा अपार है प्रभु की अनुकंपा अपार, अपार है पड़े रहे उसके अज्ञात चरणों में दो क्षण झुके रहे उसके अज्ञात चरणों में दो क्षण छोड़ दें समर्पित कर दें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 चौबीस घंटे स्मरण रखें उसका चौबीस घंटे धन्यवाद दें उसे चौबीस घंटे उसकी अनुकंपा मिलती रहेगी चौबीस घंटे उसकी अनुकंपा मिलती रहेगी अब धीरे धीरे हाथ छोड़ दे दो चार गहरी सांस ले लें फिर आंख खोलें अपनी जगह बैठ जाएं आंख न खोले तो दोनों हाथ आंख पर रख लें बैठते न बने तो दो चार गहरी सांस लें फिर आहिस्ता से बैठें जो गिर गए हैं उठते न बने दो चार गहरी सांस लें फिर उठाएं अपनी जगह बैठ जाएं दो बातें आपसे कह दूं फिर हम विदा हूं जल्दी ना करें आंख ना खोले तो आहिस्ता से दोनों हाथ रख के आंख खोलें, जल्दी ना करें बैठते ना बने तो जल्दी ना करें दो चार गहरी सांस लें फिर आहस्ता से बैठ जाएं। जो गिर गए हैं उठते ना बने दो चार गहरी सांस लें फिर आहिस्ता से उठा दो चार गहरी सांस ले लें आहिस्ता से बैठ जाए उठाए दो चार गहरी सांस ले लें फिर आहिस्ता से बैठ जाएं। दो चार गहरी सांस ले लें बैठ जाएं। जो गिर गए हैं वो भी दो चार गहरी सांस ले लें और उठाएं दो बातें आपसे कह दू बहुत मित्रों ने ठीक से संकल्प का साथ दिया है ठीक से प्रयोग किया है परिणाम भी हुए हैं परिणाम सदा होते हैं परमात्मा की ओर उठाया गया एक भी कदम व्यर्थ नहीं जाता है सिर्फ पागल हो के कदम उठाने की जरूरत पड़ती है जो परमात्मा के लिए पागल नहीं हैं, वो उस तक नहीं पहुंच पाते सभी तरह के प्रेम पागल हुए बिना पूरे नहीं होते और परमात्मा का प्रेम तो चरम प्रेम जो उसके लिए पागल है वही उसके मंदिर के द्वार को खोल पाता है बुद्धिमान वहां फड़क भी नहीं पाते ज्यादा होशियार चालाक हिसाबी किताबी उसके मंदिर की झलक भी नहीं पा सकते जो साहसपूर्वक कून सकते हैं उसके लिए सब छोड़ के वे उसे तत्काल पा लेते हैं रात्रि के प्रयोग में भी ख्याल रखें इतनी ही तीव्रता लानी अपने से लानी यहां तो मैं सुझाव देता हूं रात्रि के प्रयोग में सुझाव नहीं देता हूं अपने से ही इतनी तीव्रता लानी जो भी सुबह के प्रयोग में हो रहा है वो सब अपने आप रात्रि के प्रयोग में होगा उसको साथ देना है कोई आपके सवाल होंगे तो लिख के दे देंगे रात हम बात कर लेंगे सुबह की हमारी बैठक पूरी हुई